शांति शांति शांति मनुष्य या ज्ञानी की आत्मविद आत्मविद्या आत्म की स्तुति के लिए सगुण ब्रह्म विद्या का फल ऐश्वर्य कहा गया यद्यपि निर्गुण ब्रह्म ज्ञान होने के बाद उस ब्रह्मस्वरूप हो जाता है निर्विशेष आत्मभाव तो भी उसकी स्तुति के लिए सगुण ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्मलोक प्राप्ति ऐश्वर्य ये कहा गया मनसेतान कामान इत्यादिवाक्यम स्तुत्यर्थम भी प्रधानवाक्य विरुद्धवात्ज्यम संकति मनसा ऐतान कामान परसि जो कहा गया है यद्यपि स्तुति के लिए कहा गया फिर भी प्रधान विरोधी वाक्य विरुद्धता प्रधान तो ब्रह्मस्वरूप हो जाता है उसका विरोधी होने के कारण त्याज्यम त्याग करना चाहिए ग्रहणनीकना चाहिए ऐसा शंकाकर्ता पूर्व विशेषयी भाष्य में न कथम एक नान्यत, नान्यत, नान्यत भुमा। नमते एक सन् ना पश्य नृण नीजा स भूम काम से विरुद्धम थरुद्ध एक नारद सनतकुम संवाद में भूम विद्या में कहा गया ना अन्यत तो पश्यती अन्यत तो न सुनती अन्य नहीं जानता है जहाँ अन्य देखना सुनना नहीं होता है और भूमा है व्यापक है ब्रह्म ये कहा गया कुछ देखना सुनना जानना कुछ है ही नहीं ब्रह्मा में और इधर कहते कामान से के लौकिकान पश्यन रमते सब काम को प्राप्त करता है सर्वान लोकान प्राप्त होती करता स्त्री भी ज्ञान भी इति जो कहा गया है तो परस्पर विरुद्ध है टीका में वाक्योर मित्र विरोधे दृष्टान्तम दोनों वाक्यों में परस्पर विरोध कैसा विरोध दृष्टान्त देते हैं यथा एको यस्म क्षण पश्यती स तस्म क्षण न पश्य इति एक ही व्यक्ति जिस समय देख रहा है हाँ एक क्षण के बाद नहीं देखता है तो ठीक है उसी समय वही व्यक्ति देखता भी है और नहीं देखता है ये तो परस्पर विरुद्ध है ठीका में यदि तश्य पश्यन्वे तश्य न ही दृष्टुर्दृष्टिर्पल्लोपे अभी नशिवा न ना तो तद्तीय तो अन्क्त ये पश्येदी बृहदारण्यक्रुतिमाश्रीत विरोधम दुनिया विरोध का खंडनकर्ता सिद्धांति यद तश्यति सुश्रुतवस्था में, में अपने से भिन्न कुछ देखिता नहीं तश्य पश्यन्े तश्य वो देखता हुआ नहीं देखता है दृघ रूप स्वयं चिद रूप होता हुआ नहीं देखता है दृघ रूप की जो दृष्टि है स्वरूपभत दृष्टि एक तो अनित्य दृष्टि घट ज्ञान पट ज्ञान ये अनित ज्ञान है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति घटाकार पटाकार वृत्ति अंतकर्ण का परिणाम है तो जड़ तो भी उसको ज्ञान कहते हैं क्योंकि उसमें वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब चिदावास का उदय होता है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को लेकर के वृत्ति में ज्ञान शब्द कहा जाता है वो अनित्य ज्ञान उसकी उत्पत्ति होती नाश होता है इंद्रिय का संबंध घट के साथ हुआ तो घट ज्ञान होता है आंख बंद कर दिया तो घट ज्ञान नष्ट हो जाता है वो ज्ञान अनित्य है किंतु दृष्टा की जो स्वरूपभूत दृष्टि है नित्य दृष्टि दृष्टुर दृष्टि विपलूप न बीते उसका विनाश नहीं होता है अविनाशी तो आते तो अविनाशी है यदि स्वरूपभूत दृष्टि अवस्था में रहती है तो क्यों नहीं देखता है अन्य को न तो तद्वितीय अस्ति अत तो अन्यत तो विभोक्तम उससे अन्य कोई विभिन्न है ही नहीं जिसको देखे सब अज्ञान में लीन हो जाते हैं दृग रूप दृष्टि से अज्ञान विभिन्न नहीं है जो दृग रूप अधिष्ठान ब्रह्म उससे अन्य कोई है ही नहीं जिसको देखे अन्यत जब स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था में है सुश्रुत्र अवस्था में अथा प्रलय काल में अज्ञान में स्वलीन हो जाते हैं अन्य है ही नहीं तो अन्य नहीं तो किसको देखेगा सुश्रुत्र अवस्था में देखता नहीं इसलिए अन्य है ही नहीं और स्वरूप हो तो दृगरूपदिष्ट नित्य है ये बृहदारणिक श्रुति में कहा गया उसका आशा के विरुद्ध का निराकरण करते नहीं सदोष भाष्य में श्रुत्यन्तर परिहृतत्वात्थ अन्य श्रुति में बृहदारण्य के श्रुति में इस अंका का परिहार होता किया गया है उसी समय देखता हुआ नहीं देखता है पश्चिन्न भी तश्यती स्वयं दीर्घ रूप होता हुआ अन्य को नहीं देखता अन्य कोई ही नहीं ठीक है अथ यथोत्तम वाक्यम सुश्रुतम अधिकृत्य प्रवृतम मुक्त विषयता उदाहरतम अतः तो ये तो कहा गया सुश्रुत अवस्था में दीर्घ रूप नित्य चैतन्य रहने पर भी उससे भिन्न कुछ नहीं रहता जिसको देखे तो सुसुप्त अधिकृत सुसुत्य अवस्था में स्थित पुरुषों को विषय करके वाक्यम प्रभृतम वाक्य कहा गया वृद्य में किंतु यहाँ मुक्त विषय तो उदाहरतम मुक्तपुरुष विषय तोने उदाहरण दिया अतः यद्यपि भाषा में पहले भाषा में दृष्टि दृष्टि परि लोपात पश्य ना भवती दृष्टा की नित्य दृष्टि का विलोप नहीं होने से दृघ रूप होता वा नहीं दिखता है द्रष्टुर्न काम अभाव न पश्य च दृष्ट से भिन्न रूप से काम्य वस्तु कोई हि नहीं काम्य काम कर्मिघय कामान काम्य वस्तु कोई दृष्ट से भिन्न रूप से नहीं होने से नहीं दिखता है सुश्रुत अवस्था में यद्यपि सुस्रुते तदुक बृहदारण्य के जो कहा गया नहीं दृष्टुर्दृष्टि विपलोपे विद्यते मतलब सुश्रुति अवस्था पुरुष को लेकर कहा गया तो भी मुक्तया भी सर्वेकत्वाद जैसे सुश्रुति अवस्था में अज्ञान में सवली हुए, उससे भिन्न कुछ नहीं रहा दीर्घ रूप चेतन से इसी प्रकार मुक्त स्वापी सर्वेकत्वाद सब उसके साथ एक ही मुक्त पुरुष ब्रह्म रूप हो गया उससे भिन्न कोई नहीं समानो द्वितीय अभाव जैसे सुश्रुत में द्वितीय का अभाव ऐसे मुक्त पुरुष के लिए द्वितीय कोई नहीं टीका में सुसुप्त से मुख्य दृष्टान्तत्वात् च चाह्रांति के अनुगमात् यदुक्तम सुसुपते सम्बद्ध हो मुक्त सिद्धि अर्थ सुप्त पुरुष मुख्य के लिए दृष्टान्त रूप से कहा गया तद च दाष्ट्रांति के अनुगमत सुसुप्त में दृष्टान्त में जो कहा गया कि दृघ रूप है नित्य रहता है उसे भिन्न कोई नहीं रहन किसको नहीं देखता है दीर्घ रूप नित्य है दाष्टांतिके में अनुगम होता है सुस्रुप्त में जैसे कहा गया मुक्त पुरुष ठीक इसी प्रकार मुक्त पुरुष दीर्घ रूप चेतन है उससे भिन्न कुछ नहीं रहता है इसे कुछ नहीं देखता है क्यों स्वयं दृग रूप स्वयं प्रकाश चिद रूप है यदुतम सुसुप्त संबंध हो सुसुप्त में जो संबंध कहा गया मुक्त सिद्ध मुक्त पुरुष में ऐसे ही जैसे सुसुप्त दीर्घ रूप है उससे भिन्न कुछ नहीं है द्वितीय अभाव है किंचन किंच मुक्खम ये सर्वत्में इत्यादि त्रे उक्तमीत्या मुक्तम अधिकृत मुक्तपुरुषों को विषय करके कहा गया ये सर्वत्मी कंपसित जिस अवस्था में अथवा जिस ज्ञानी में सर्व आत्मा अभूत आत्मा ही हो गया वस्तुत तो आत्मा ही हे हो जाना कुछ नहीं अज्ञानिक के कारण आत्मा से भिन्नभान होता है अज्ञान से जो आत्मा से भिन्न ऐसे भान होता था जब ज्ञान हो जाता है भेद भान नष्ट हो, तो हो, तो रज्य। हो गया भेद भ्रम नष्ट हो गया तो गौण प्रयोगी का आत्मा ही हो गया रज्जु में ब्रह्म ज्ञान से सर्प दिखता है रज्जु देख लिया कहते सर्प तो रज्जु बन गया सर्प रज्जु बन जाता है रज्जु हो गया रज्जु क्या है पहले से रजु ही थे सर्प नहीं था भ्रांति से सर्प देखा और नष्ट हो गया तो रज्जु हो गई राज्य ही है पहले से ब्राह्मण नष्ट हो जाने से ऐसे माला मिल गई गले में अज्ञान के कारण भ्रांति हो गई किसने ले ली कंख हो गया और देख लिया गले में तो कहें मिल गई मिल गई खुश हो गई मिलने का क्या अप्राप्त भ्रम की निवृत्ति है इसी प्रकार सर्वम आत्मीय बाबू क्या है जो अनात्म भ्रम था वो नष्ट हो गया सब कुछ आत्मा ही हो गया सब कुछ आत्मा ही है भ्रांति काल में भी सर्प नहीं ही है रज्जी में सर्प देखकर बड़े बड़े लोग भागते हैं भ्रमकाल में भी रज्जू ही है इसी प्रकार अभी भी सब कुछ आत्मा ही है अज्ञान के कारण अनात्म भ्रम होता है अज्ञान अनिवृत्त हो गया तो आत्मा आत्मसर्प हो गया वो कहा गया तो उसमें किससे किसको देखना सुनना जानना कुछ नहीं होता है ऐसा तत्व उत्तम तत्व बृहदारण्य उपनिषद में ही कहा गया है के न कम पश्च्य दीच उत्तमेव ये का के न कम पश्चित जब शुभ आत्मस्वरूप हो गया किससे किस इंद्रिया से प्रमाण से किस, किस विषय को अपने से भिन्न हो देखने वाला भी कौन है दृष्टा नहीं दृश्य नहीं दर्शन कुछ नहीं दृघ रूप चेतन ही केवल है फलार्थवाद से आखिवाक्य से मित्र विरोधम संकते कथन फल कथन क्या गया फलार्थवाद य आत्मा अपहत पात्मा ये वाक्य और अक्षिवाक्य चाक्षुषी पुषा दृश्य का दोनों का परस्पर विरोध की शंका करते भाष्य में अशरस्वरूपतपापक्षण सन् कथम ऐसा पुरुष अक्षिण दृश्यत प्रजापतिन अशरस्वूप अशर स्वूप आत्मा का लक्षण तो असरिरहे स्वरूप लक्षण स्वरूप शरीर रहित है शुद्ध है अपहत पापमा दि लक्षण अपहत पापमा पाप पुण्य रहित आदि से बीजा विमृत आदि है कथम ऐसा पुरुष अक्षिणी दृश्य प्रजापति ने कहा यह ऐसा पुरुष अक्षिणी दृश्य थे शुद्ध स्वरूप है अशरीर है पाप पुण्य रहित शुद्ध ही है दृग रूप है कैसे दिखेगा प्रजापति ने कैसे कहा यह शंका है उसका उत्तर टीका में दृश्यत इत पद से चाक्षुष दर्शन रूढ़त् दृश्यते का दिखता है चाक्षुष दर्शन के लिए ही प्रयोग करते हैं यद्यपि कहें ज्ञान के लिए प्रयोग होता है दुर्दृश्यते हम पश्या चाक्षुष ज्ञान के लिए कहते रूढ़ प्रसिद्ध है असर से जब शरीर ही नहीं है तो चाक्षुष दर्शन कैसे होगा चाक्षुष दर्शन नहीं होता है स्थूलभूत का दर्शन होता है सूक्ष्मभूत का चाक्षुष दर्शन नहीं होता है असर है तो उसका दर्शन नहीं होगा असर असर्त्मोक्तिर्दृश्यते श्रुति विरोधा असर्त्मा कहना फिर कहना चक्षुष दृश्यते ये तो परस्पर श्रुति विरुद्ध है ये पूर्वापेक्षी शंका का, का अर्थ है सिद्धांत का अभिप्राय है आत्मवादी ब्रह्म विषय अनेक श्रुतिर्ग विरोधा दृश्यती एक श्रुतिर्ज्ञानमात्र विषय निरोधो अस्ती अभिप्रेत्य अनंतरवाक्य उत्थयती आत्मत्वादि ब्रह्म विषय अनेक श्रुतिलिंग विरोधा वही आत्मा है वो ब्रह्म है शुद्ध है अजर अमर आदि कहा गया अशर् भी कहा गया अनेक श्रुति और लिंग ज्ञापक शब्द का विरोध होने से दृश्य तो कहा गया दृघ धातु अर्थ दर्शन चाक्षुष दर्शन ही तो प्रसिद्ध है ज्ञानमात्र में संकोच करना उसको दृश्यती इत एक श्रुते एक दृश्यते शब्दे अनेक श्रुते लिंग का विरोध होने के कारण एक दृश्यते शब्द ही ज्ञान मात्र विषय निरोधक ज्ञान मात्र विषय में निरोध करना निरोध में तो संकोच ज्ञान मात्र ऐसे सब शब्दों का संकोच तो अर्थ संकोच किया जाता है सर्वे ब्राह्मण भुजंताम भुजंताम सब ब्राह्मणों को खिला दो भोजन सर्वे ब्राह्मण कहें तो सारा पृथ्वी के ब्राह्मण को इकट्ठे नहीं कर सकते खिला भी नहीं सकते देख भी नहीं सकते एक साथ है। तो सर्वे ब्राह्मण का तो सर्व का था सब तो भी वहाँ संकोच करना पड़ता है संभव नहीं उनसे उपस्थित है ये सर्वे ब्राह्मण जे ब्राह्मण से उपस्थित है पहले उनको खिलाओ ये तो बन जाएगा और सारा ब्रह्मांड में जितने ब्राह्मण तो नहीं हो सकता है संकोच किया जाता है तो दृश्यता का तो दिखता है चाक्षु सदर्शन है ज्ञान के लिए भी प्रयोग किया जाता है इसलिए ज्ञानमात्र के लिए इसका संकोच करना पड़ेगा क्योंकि असर है आत्मा शुद्ध है ब्रह्म असंग है निर्विशेष है निर्गुण है निराकार है उसकी स्वदर्शन का विषय नहीं होगा इसे अभिप्राय से अनंतर व्याख्यान आरम्भ करते हैं तत्र भाष्य में तथा सा अक्षिणी साक्षात् दृश्यते तदव्य में इदम आरभ्य त्र यथा तथा नहीं, नहीं, नहीं यथा यथा असौ अक्षिणी दृश्यते चक्ष में वह पुरुष साक्षात्खिता है किस प्रकार तद इति नीतिद आगे आरंभ करते हैं टीकाने चाक्षुषर्शन विषय दर्शना सती चक्षुष दर्शने को हेतुपेक्षाया लिंग हेतुक दर्शन संभवती मृष्ट्रुति चाक्षुषर्शन विषय ते सी चाक्षुषर्शन का विषय नहीं होता है चाक्षुष ज्ञान का विषय नहीं होता है चक्षुर से जो ज्ञान होगा उसको कहते चाक्षुष वो तो चाक्षुस दर्शन का विषय नहीं क्योंकि निर्गुण है आत्मा निर्विशेष है जितने वस्तु का चाक्षुस दर्शन होने के लिए रूप हो अथवा रूप वाला हो आत्मा रूप नहीं रूप वाला भी नहीं चाक्षुसा दर्शन नहीं होगा तो भी चक्षुष दृश्य थे कहा गया इसमें क्या हेतु तो इतना पेशाएँ लिंग हेतु तो कमताव दर्शन संभव लिंग हेतु से हेतु के द्वारा हनुमान से ही दर्शन हो जाएगा दर्शन का ज्ञान ये महत्व दृष्टान्त महाश्रुति दृष्टान्त देती है सदृष्टान्त स यथा प्रयोग्य आचरण युक्त एवं एवं ये श्रुति में फैलाया है दृष्टान्त कर देते हैं सदृष्टान्तों भाष्य मंत्र में आया स यथा प्रयोग्य आचरणयुक्त एवं एवं एयम अस्मिन शरीर प्राणयुक्त प्रयोग है बलिवर्ध सक, अस्वादी सकट शकटरथ में लगा जोड़ा गया तो चलता है इसी प्रकार शब्द से सदृष्टान्त सदृष्टात यहाँ तथा उच्यते दृष्ट कहते ताष्य में सदृष्टो यथा प्रयोग्य प्रयोग्यपरवा स शब्द सशब्द से सका दृष्टान्त अथवा स का अर्थ करना प्रयोग्य सदृष्टान्त यथा प्रयोग्य अथवा शब्द से प्रयोग लेना प्रयोग पर शब्द सशब्द क्या है प्रयुज्यते प्रयोग्य अश्व बलिवर्धवा जिसका प्रयोग करते और के साथ शकट सा सा में जोड़ते हैं खींचने के लिए अश्व हो घोड़ा होता बलिवर्ध बे टीका में तमेव दृष्टान्त मनुद्वय वाचिक दृष्टान्त तो प्रयोग कह कर के अध्याहारराहित्य सिद्ध्यर्थ पक्षातर महापयोगपर वृष्टात इसे करना पड़ेगा उसकी शब्द आया तो स शब्ब से प्रयोग भी ले सकते हैं यथा द्वितो यथाशब सम्पजते आगे आगे यथा यहां आचरित अननेचरणरत अनुवा तस्चरण तदाकर्षण एवं इसके साथ संबद्ध लोके आचरती अनन आचरण चर अत्यर्थ के जाता है जिसके द्वारा रथ चलता है अश्व के द्वारा अनुवा अनश्य शकट बैल के द्वारा किया जा जाता है तस्वीन आचरण युक्त तो इसे ऐसे में अथवा शकट में युक्त किसके लिए तद आकर्षण आयो से कह लेना रथवा शकट एवं अश्विन शरीर अर्थस्थानीय इस शरीर अर्थस्थानीय हो गया जैसे रथ जड़ है बैल अश्व जोड़ने से चलता है ये रथस्थानीय प्राण पंचवृत्ति इंद्र मनोवृत्ति संयुक्त प्रज्ञात्मा ये जोड़ा जाता है विज्ञान क्रियाशक्तिवै समूर्चित आत्मा युक्त स्वकर्म फल उपभोग निमित्त नियुक्त एवं अस् शरी रथस्थानीय हो गया शरीर प्राण उसमें युक्त है प्राण क्या है पंचवृत्ति पंचवृत्त पंचवृत्ति प्राण प्राण ज्ञान उदान समान होकर के पांच प्रकार है इंद्रिय मनो संयुक्त प्राणयुत है केवल नहीं इंद्रिय अंतकण से बुद्धि मनो बुद्धि बुद्धिजी संयुक्त प्राण पाँच प्राण ज्ञान पाँच ज्ञानेन्द्र कर्म कर्मेन्द्रिय अंतकर्ण मिलकर के जब सूक्ष्म शर संबंध हो जाता है तो स्थूल शरीर में जड़ में क्रिया होती है प्रज्ञात्मा जीवात्मा विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय समूर्चित आत्मा उसमें दो शक्ति है ज्ञान शक्ति और क्रिया क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति का अंतकरण में क्रिया शक्ति प्राण में दोनों से समुचित एक पिंडी भाव होकर के जीव युक्त होता है शरीर में सूक्ष्म शरीर युक्त होता है किसके लिए स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का संयोग होता है स्वकर्म फल उपभोग निमित्त नियुक्त भोग करने के लिए ही शरीर बनता है शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध होता है मृत्यु है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का आत्यंतिक वियोग वियोगश्रुति अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर का वियोग हो जाता है स्थूल शरीर से फिर भी आगे जग जाता है तो सूक्ष्म शरीर का संबंध फिर स्थूल शरीर में होता है प्रतिदिन ऐसे वियोग होता है फिर संयोग होता है किंतु मृत्यु समय में सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से वियोग हो जाता है आत्यंतिक औ सूक्ष्म स्वर वापस नहीं आता उसी स्थूल शरीर में फिर अन्य स्थूल स्वर ग्रहण करेगा भोग के लिए किंतु स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का अत्यंत व्ययोग हो गया तो कहे मर गया मर गया स्थूल स्वर सामने पड़ा है सूक्ष्म स्वर चला गया स्थूल स्वर जड़े है असूक्ष्म चला गया फिर उसको स्थूल स्वर दूसरा मिलेगा मरा कौन स्थूल स्वर को देख मर गया वो जिंदा क्या है स्थूल शरीर तो जड़ा ही है हाँ सूक्ष्म के संबंध से जैसे अस्व अश्व बैलबर्द जोड़ते हैं रथ शकट चलते हैं रथ चलता है इसी प्रकार प्राण आदि सूक्ष्म शरीर के संबंध से स्थूल शरीर में क्रिया होती थी वो चला गया निष्क्रिय हो गया प्रयोज्यते टीका में अध्याय रहित हो गया एवं शरीर से रथस्थानीयत्व शरीर रथमेव च रथमेव तो ये शरीर को रथस्थान्य क्यों कहा ये कहा गया है, को कल्पना करके ये बुद्धि तो सारथी विधि मन प्रगम च इंद्रिया शरीर कोथस्थने का आत्मा रथनों विधि आत्माथिशर रथ ऐसे कहा गया शरम रथमेव श्रुतियंतरा अस्म युक्त स रथस्थनीय ईश्वर स्वकर्म फलोपन ये रथस्थनीय अश्मिन युक्त सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध होता है नहीं रथस्थानी ये शरीर में युक्त होता है सूक्ष्म शरीर ईश्वर उसको जोड़ता है कर्मफल भोगने के लिए स्वकर्म फल उपभोग निमित्त अपने कर्मफल भोगने के लिए ही स्थूल शरीर के साथ संबंध होता है जब तक कर्म है तब तक भोग करना पड़ेगा भोग आये भोग करने के लिए शरीर मिलता है भोग, सुका भोग सुका का अर्थ नहीं सुख भोग सुख दुख अन्यतः साक्षात्कार पुण्य कर्म का फल सुख होता है पाप कर्म का फल दुख है जितने पुण्य पाप ले कर्म लेकर गए आए हैं इतने कर्म का फल सुख भोगना ही पड़ता है कर्म फल भोगने के लिए जन्म लिया जब कर्म फल समाप्त हो जाएगा एक ही क्षण भी सर् नहीं रहेगा और जब तक तो कर्म है भोगना ही पड़ेगा कुछ भी हो करोड़ों करोड़ों रुपया इकट्ठे हो जाए पाप कर्म का फल दुख भोगना ही पड़ेगा पुण्यकर्म का फल सुख है धन संपत्ति परिवार कुछ कोई नहीं कर सकते जो कर्म भोगने का समय है भोग नहीं पड़ता है प्रारध्ध कर्म का तो क्षय भोग से अन्य कोई उपाय नहीं ज्ञान भी हो जाए कुछ भी हो जाए भोगे न प्रार्ध कर्म भोगे नो भो क्षय नियम है कर्म फल उपभोग के लिए ही मिला प्राण और अथित्व नियुक्त तो अथित्व न प्राण कुला प्राण आत्मा जीवात्मा है ये प्राण शब्द कहीं कहीं घ्राण इंद्र को प्रय कहते हैं श्रुति में कहीं आया तो यहाँ किन्तु प्राण शब्द से घ्राण इंद्र नहीं लेना घ्राण प्राण व्यावृत्ति पंचवृत्ति ही प्राण कहकर के पंचवृत्ति इसलिए कहते घ्राण इंद्र को नहीं लेना बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रक्रम बच इंद्रियाणी हया ना हो विषय उनका गोचर इंद्र हय है घोड़ा बुद्धि सारथि मन लगाम ये श्रुतियंतरमासी इंद्रिय भाष्य मे इंद्रियनसी युक्त होकर आत्म रथुन विधि की श्रुति विरुद्ध आत्मन रथुन विधि कहा गया आत्मा को रति कुलिखा गया यहाँ प्राण से तस्य रथित आशंक्य उपाधिस्तभेदंगीकारा मे तस्य उपाधि ये उपाधि जो उपाधि है प्राण उसको लेकर के प्राण उपाहीत तो आत्मा को भी प्राण शब्द से कह दिया अभेद क्या रहा था प्रज्ञात्मा प्राण है उपाधि प्राण उपाधि कहे प्रज्ञात्मा जीवात्मा वह आत्मा रि तस्त्म संतान दया विशिष्ट स्फूरी स्वरूप दर्शयती देह में संतान प्रवाह दो विशिष्ट होकर पूूरण होता है विज्ञान क्रियाशक्तिव समझ अंतकरण विज्ञान शि क्रियाशति दौर से युक्त होकर के जीवात्मा शरीर में व्यवहार करता है सकर्म फल हो के लिए ईश्वर से यथोत प्राणोपाधि द्वारा भक्तृत्वादि संसारित श्रुतियंतर प्रमाणी थी यथोत प्राणोपाधि शुद्ध चैतन्य ही जीवरू से दिखता है अज्ञान के कारण उपाधि के कारण ईश्वर ही अथो तो प्राण उपाधि द्वारा जो ईश्वर है माय उपाधि को होकर वही प्राण उपाधि को होकर कर्ता भोक्ता हो जाता है भोक्तृत्वादि तो संसारित्व तो। कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो सुख दुखादि संसारित्व तो होता है कश्य ईश्वर उपाधि के द्वारा वास्तव नहीं क्योंकि ईश्वर से भिन्न कोई नान्यतोचित दृष्टा श्रोता मंता ईश्वर परमात्मा से अन्य कोई दृष्टा स्वता मुक्ता भोक्ता कोई है ही नहीं ईश्वर ही के कारण ऐसा दिल लगता है वस्तुतः संसार मिथ्या है दीर्घ रूपचेतन में अध्यस्त है आरपित है तो वो ही ईश्वर रूप से दिखता है वही जीव रू से भुक्ता संसारी हो जाता है इसमें श्रुतियांतर प्रमाण करते कस्मिन औ अहम उत्क्रांत उत्क्रांत कस्मिन कस्म व प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ईश्वर ने इसे परमात्मा ने चिंतन किया किसके उत्क्रमण हो जाने पर मैं निकल जाऊँ सर से किसके प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊँ ऐसा सोच करके वो प्राण की सृष्टि की प्राण के चले जाने पर प्राण उपोहित आत्मा चल जाता है और प्राण रह गया तो प्राण उपोहित आत्मा रहता है जैसे मधुकर राजा मधुमक्षी का रानी मक्षी कहते वो चले जाने पर सो चले जाएँगे वो जहाँ जाकर बैठ गया तो उसके पीछे आकर वहीं मधु बनाएँगे प्रतिष्ठा श्यामी तीक्षित सब प्राणम इत्यादि रीति से स प्राणमसृजत इति माषिमा कस् प्रति प्रतिमीक्षिश्चणस विचार करके सब स्राणम असृजत स सदृश क्या न ईश्वर परमात्मा प्राणिकी तथा चथाजा सर्वाधिकारी सैनाध्यक्ष सन्धिग्रहायुज्य सर्वाधिकारीपे सैनाध्यक्ष को न्यूकर् राजा अन्य राजा के साथ संधि करने के लिए तथा विग्रह युद्ध करने के लिए सेना के अध्यक्ष सेनापति को जोड़ते हैं इसी प्रकार ईश्वरण सर्वचेष्टातराधिकृत स्वक्य दर्शनादिव्यापार निमित्त नियुक्त भवती ईश्वर इस प्रकार सर्वचेष्टातराधिकृत जितने चेष्टा करने के लिए अधिकारी हेता है प्राण स्वक्य दर्शनादिव्यापार निमित्त स्वक्य दर्शन भोग इस व्यापार के किए उसको नियोग करते हैं प्राण को जोड़ते हैं इतिहास एवं सर्वाधिकारी दर्शन श्रवणचेष्टा व्यापारे अधिकृत दर्शन श्रवणचेषा व्यापार में अधिकारी होता है प्राण टीका प्राण स्विलक्षण चेतन नियुज्यते प्रयुज्यद अस्वाधिवत अनुमान देहसता प्राणा अति असंगत असंगतचेतन सिद्धि समुदायर्थ इसे अनुमान से सिद्ध होता है प्राण आदि लिंग है उससे जीव का ज्ञान होता है चक्षु से पुरुष दृश्यते जो कहा आदि इंद्रिय है इंद्रिय के द्वारा लिंग से कल्पना होती अनुमान के द्वारा निश्चय होता है पुरुष ज्ञान का पुरुष का ज्ञान होता है अनुमान के द्वारा प्राण स्विलक्षण चेतन नियुज्यते प्रयुज्यवाद तौर अश्वादिपत अश्व को दिया दृष्टान्त दिया प्रयुज्य होता अश्व कोई उसको अश्व को लेकर के रथ के साथ बैल को लेकर शकट के साथ जोड़ते हैं जो प्रयुज्य होता है अपने से विलक्षण चेतन से प्रयुज्य होता है जैसे अश्व बैल आदि उसको लेकर रथ में जोड़ते हैं उसे भिन्न चेतन के द्वारा इसी प्रकार प्राण भी प्रयुज्य होता है तो अपने विलक्षण चेतन के द्वारा होगा वही चेतना है जीव ईश्वर अनुमान से देह संहता प्राणाद अजो विलक्षण कौन से देह संहत से भिन्न है प्राणा प्राण है देह के संघात के अंतर्गत अतिरिक्त तो होता है जो कि असंगत संघात के अंतर्गत नहीं चेतना वो सिद्ध होता है ये समुदाय का अर्थ चक्षुरादि चेष्टा चेतन निमित्ता चेष्टात्वात्थ रथादि चेष्टावध ये भी अनुमान है चक्षुरादि इंद्र में चेष्टा होती चक्षुर से दर्शन ज्ञान होता है चक्षुरादि की चेष्टा है चेष्टा चेतन निमित्ता चक्षुरादि चेष्टा चेतन निमित्ता चेतन निमित्त यश्या चेष्टा का निमित्त है चेतन चेतन निमित्ता चेष्टात्वा जैसे अन्यत्र शरीर में चेष्टा होती चेतने के कारण अनुमान से सूचय तस्व तो मात्रेकश्चंद्रिियोपलब्धिद्वारूत उसका मात्रा एक चक्षुरी प्राण का तस्य ताणस एक चक्षु चक्षुपोपलबि द्वार द्वारा उसके द्वारा भी चेतन का निश्चय होता है प्रकृत प्राण विषय तछब तशब कहाँ है तस्व तस् में तब्दे तस्वीर क्या न प्राण प्रकृत प्राण प्राण विषय करता है तस्व मेत व्याख्यान देश मैकदेश तस्वीर मैथ एक चक्षुरी प्राणसंवाद चक्षुरादीना पारतंत्र प्रतीत एक द्रष्ट्यम इंद्रपाण का संवाद वह सौ अपने को बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा ऐसे खाने लगे फिर वो निश्चय करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा जो निकल जाने पर शरीर पापिष्टर हो जाएगा अवश्रेष्ठ है तो सब देखे कि अन्य इंद्र जाने पर भी शरीर रहता है व्यवहार होता है किंतु तो प्राण निकलता है तो सब इंद्र इसके पीछे भागते हैं इसलिए चक्षुरादि भी प्राण के अनुसार सब प्राण कहा चक्षुरादि सब उसमें आश्रित होते हैं प्राण चल जाएगा तो चक्षुरादि चल जाती है इंद्रिया चल जाती है तो चक्षुरादि प्राण परतंत्र है प्राण के अधिन है से तदिक देश तो इसलिए उनका एक देश इसे कहा गया चक्षुरादि इंद्रिय प्राण का एक देश है टीका में शरीरादि व्यतिरित आत्मान संभाव्य तस्य औपाधिकम दृष्टम आचिष्ट आत्मा शरीर से भिन्न है ये संभावना करके औपाधिकम दृष्टम उसमें आत्मा में जो आत्माजद्रष्टुत्क वास्तव नहीं है कहते अथ येतदन चक्षु स पुरुषो दर्शनाय चक्षुरथ येदईद जिघ्राणी स आत्मा गंधाय गंधारय घ्राणमतथ येद्याहराणी स आत्मा अभिव्याहराय वाघ अथ येदईद शुणवाणी सात्मा श्रवण श्रोत्र अथदसुष्क्त अगत आकाश चक्षुष आकाशे उसमें अगते संबदे अस् अतकाशनमुुषक्त अगत असरात्मे चक्षुम हे चक्षुषाक्षुष पुष है चक्षुष में पुषौ चक्षुस्थित चक्यु से होता है दर्शन है चक्यु, चक्षु तो दर्शने के लिए पुरुष उसमें स्थित है यो वेद एकदम जिघ्राणी थी स आत्मा जो जानता है मैं ये गंध ग्रहण करूं, इसको देखूं, वो आत्मा है गंध है घ्राण घृणी दे तो गंध ग्रहण करने के लिए आत्मा तो जो जानता है कि मैं इसका गंध ग्रहण करूँ यो वेद एकदम अभिव्याहराणी ये शब्दोच्चारण करूँ ऐसा जो मानता है वही आत्मा है वाघ इंद्र तो केवल शब्द उच्चारण कर अभी व्याहारा है वाघ उसका यह सब उपकरण है अथवा यह वेद इदम श्रोणवा जो जानता है किसके में मैं सुनूँ वही आत्मा है उसका उपकरण है श्रवणा है जैसे कुठार करण है कोई चाहता में काष्ठ चेतन करूँ कुठार उसका कर्ण साधन है इसी प्रकार जो जानता है मैं इसको सुनूँ गंध ग्रहण करूँ देखूँ वो आत्मा है अरे अरिचक्षुरा उसके कारण हे भाष्य मे अथ यारा उपलक्षित आकाशम दिहछिद्रन्वेशनमुस अनुगत त प्रकृत शरीरात्मा चाक्षुष चक्षुष दर्शनाय चाक्षुष तस् दर्शनायपोपल चक्षुष तारा उपलक्षित आकाशम अथ यकाश मंत्रे ये तदाश तुटिया अथ यद्काशम तकाशम कृष्णता से कृष्ण कृष्णतारा दिखते उपरिक्षित आकाश देहछिद्रम अन्व दिद्रमें देह अुसतुगत आकाशसर्व्यापक देहछिद्रमें त्र सकृत सर्जात्मा चाक्षुष चक्षुषे भव चाक्षुष यस्य तस दर्शनाय चक्षुपोपलब्देहा संभावना अतिर आत्मसंतर अतः शेह से अति आत्मा उसके बाद कहते यत्र सप्तमी ये सप्तमीभ्या संसार द तो संसारदशा ये है आकाश देहछिद्र में चक्षु में स्थित उसमें चाक्षु से पुरुष रहता है ये सब संसार अवस्था में अनुगतम चक्षुरी संबंध चक्षु अनुगतय है आकाशु में चक्षु में स्थित है आकाश दर्शनाय चक्षुत से समर्थ है दर्शन के चक्षु इसमें कुछ पाठ छुटा नहीं इसके मूल मंत्र में नहीं नहीं हे मूल में तर्शनायचु हे ही ठीक है यो वेद पशाने से तो नहीं नो वेद में दर्शनाय चक्षुत हे ही जैसे इसमें यो वेद इदम जिग्रानी सात्मा वो वेदईद् अभिव्याहराणी सा ऐसे यो वेद पशा सात्मा ऐसा तो नहीं वह आगे तो हे अनुतः दर्शनाय चक्षु हे मंत्र में दर्शनाय चक्षु इत समय ये भाष्य में ऊपल चक्षुकण यदेदत देहादत पर द्रष्टुर्थ अन्द्रष्टा किले चुहे सोत चक्षुषि दर्शन लिंग दृश्यते पर असहत चक्षुमें दिखिता हुई पर अ दृष्टि दर्शनता लिंग ज्ञापक है क्रिया दर्शन से दृष्टा ज्ञात होता है वो अशरी रहे असंगत है दृश्यते का, तो अनुभूयत दर्शन शब्द प्रयोग किया गया ठीक है में युरर्थे कर्ण चक्ष सब पर चक्षु से लिंगेन दृश्यते इति संबंध जो जिस दृष्टा के लिए कारण चक्षु है वो पर चक्षु में दि लिंग दृश्यते हेतु के द्वारा लिंग के द्वारा अनुमान से दिखता है ज्ञात होता है पार्थ चक्षु से हेतु माह चक्षु परार्थ है जो संगत होता है वो परार्थ होता है देहादि भी संगतत्वात्थ देहादि से संगत मिल करके कार्य करने से परार्थ होता है जैसे मिट्टी पत्थर सीमेंट ल काष्ठ मिलकर के मकान बनता है वो संगात है मिल करके अन्य के लिए संघात गृह से भिन्न गृहस्वामी के लिए इसी प्रकार ये भी जितने सब मिल करके चक्षुरादि इंद्रिय देह प्राणादि मिल करके करते हैं और, से और संगत से विलक्षण असंगत आत्मा के लिए यथ संहतम तत् विलक्षण से संम जो संगत है उसे विलक्षण भिन्न का अंग होता है उसका साधन होता है जैसे सया शयनासनादि आसनादि जितने हैं भिन्न पुरुष के लिए इसी प्रकार तथा तदप चुर्देहादि देहादि चक्षु भी देहादि चक्ष के साथ संघत मिला हुआ है इसे यस्य विलक्षण से शेषभूतम उसे विलक्षण दृष्टा चेतना उसका ही साधन है सोत्र दर्शन लिंगेन इसी में चक्षु में दर्शन लिंग से लिंग हेतु के द्वारा दृश्य थे ज्ञाए तो निश्चय होता है विमत साश्र धर्म्वात्धिपत इत अनुमादित्यर्थ विमत साश्रय विमते दर्शन को पक्ष बनाया सा उसका कोई आश्रय होगा क्योंकि धर्म है धर्म किसी आश्रय में रहता है धर्म में रूपाधिपत जैसे रूपादि धर्म है उसका आश्रय द्रव्य होता है इसलिए ये भी जो दर्शन उसका कोई आश्रय होगा वह आश्रय आत्मा है दृश्य तरह से अविरुद्धाथम अक्षिणी तवक्षितम दृश्यते जो कहा था इसमें शंका हुई थी आत्मा असरी रहे रूपादि रहते दृश्य कैसे कहा दिखता है कैसे कहा तो दृश्यते के अविरुद्धार्थ कह करके अभी अक्षिणी तवक्षितम आह अक्षिणी दृश्य त्यों कहा अक्षिणी दृश्यते ते प्रजापति सर्वेन्द्र द्वार उपलक्षणाथम जब के द्वारा निश्चय होगा सक्षम है क्यों सब इंद्र के द्वारा लिंग से ज्ञान होगा इसलिए प्रजापति प्रजापतिजो प्रजापति ने कहा अक्षण दृश्य अन्य सब सवइंद्रिय के उपलक्षण के लिए कहा ठीक है मैं यथा द्वारा ठीका यहाद्वारोपलब तथा तंद्रिय तयोपलब्ध परव्ला युक्त उपलक्षण साधयती जैसे चक्ष के द्वारा दर्शने के द्वारा रूप उपलब्धा रूप की उपलब्धि करने वाले है अलग है सिद्ध हुआ इस प्रकार तत्त्व इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय व्याप के द्वारा सिद्ध हो जाएगा इंद्रिय कर्ण जिस कर्ता के लिए भोक्ता के लिए करने है विषय उपलब्धा अन्य है इस करके इंद्रिय चक्षु उपलक्षण है युक्तम इदम यदि साधय सर्विद विषय सर्व विषय उपलब्धा ही सब सारे विषय इंद्रिय भिन्न भिन्न हैसगंधस्पर्शादी विषय भी भिन्न है। भिन्न कितु सब का उपलब्ध वह आत्मा च पुष दृष्ट सीकाेन्द्रियपलब्धिवशिषं चेद कथंतरी सर्वासुप्रुतिषु चक्षुषे आत्मा उपदीश्यत्र सब इंद्रिय के उपलब्धि तो बराबरी उपलब्ध है इंद्रिय उपलब्ध आत्मा बराबर सब इंद्रोस्का कर्ण ही तभी सब श्रुति में सर्वास्वी श्रुतिषु चक्षुषे आत्मा चक्षु से चक्षुषि चाकुष पुष्च चक्षुष दृश्य है ये क्यों कहते हैं उपलब्धि उपलब्धि करें तत्रह स्फुटभाष्य में उपलब्धि हेतुआ तो अक्षिणी विशेषवचन सर्वश्रुतिषु यद्य सभी के द्वारा उपलब्धि होती तभी चक्षु स्पष्ट उपलब्धि का हेतु इसलिए अक्षिणी की विशेषवचन स्वश्रुति में चक्षुश स्फुट उपलब्ध हेतु त्य श्रुति ने संभा चक्षु स्पष्ट उपलब्धि का हेतु कारण इसमें श्रुति की श्रुति संवाद देते हैं अहम अदर्शमिति त सत्यम भवती थी जश्रुते कोई कहता हम अश्रसम और कोई कहता मैंने देखा जो सुना है कहता है उसको कोई सद, उसके प्रति सदा नहीं करके सत्यमान जिसने कहा मैं देखा वो तो सत्य होता है तो स्पष्ट दर्शन चक्षु से है ठीक यत्र यदर्शम चाक्षुस प्रत्यय तद वस्तु सत्यम स्फुट उपलम्भादी जहाँ अदर्शम ने देखा ऐसे चाक्ष से ज्ञान होता है उस वस्तु को सत्य कहते लोग स्पष्ट उपलम्भ होता है द्वैर्विवान दृष्टम दो विवाद करते हैं एक कहता नहीं मैंने सुना इस विवाद है दूसरे कहता नहीं मैंने देख रहा है हाँ हुई दूसरे कहते नहीं मैंने सुना वर्षा हुई बूंद भी नहीं हुई नहीं मैंने देख रहा है, रहा है।, रहा है। तो देख आए जो कहेगा उसको मानते विवाद माने में दिखा गया तो चाक्षुष प्रत्यय स्पष्ट है सुनावा में भ्रांति होती हो सती येषो अक्षिणी सर्वेन्द्रियारा उपलब्ध विवक्षिता उक्त य ये सो अक्षिणी पुरुष दृश्यते कहा चक्षुत यहाँ उपलक्षण सर्वेन्द्रिय उपलब्ध हे आत्मा उत्तम स्पष्टीकरण अथापी भाष्य में यो अस्म दे देह में जानता है क्या जानता है कथम इद सुगंधि दुर्गंधि जिघ्राणीति गंधग्रहण करू गिजानी गंध को ग्रहण करू जानु स आत्मा जो जानता है मानता है मैं मे गंधग्रहण करू आत्मा हे तय घ्रहण गय का गा गज्ञा घृाणींद्रे अथ येद इद वचनम अभव्याहराती बधिषा थी स आत्मा अभिव्याहरा बधिषा अभिव्याह कथन करना सा अभिव्याहरण क्रिया सिद्ध कारणम कारण वागेन्द्रिय क्रिया के लिए ही कारण होता है बागिंद्रिय अथय वेद इदम शुणवाणी थी सा श्रवण एकोत्र जो मानता है कि मैं श्रोण सुनूं वो आत्मा है श्रोत्र तो श्रवणकजन ज्ञान के लिए टीका मैं जिघ्राणी योग वेद इतना संक्षिपति अस्था हाँ येसुअक्षिणी अत्र सोग्य अथा था था अथा, भी। अथा, भी। अथा भी। यो अस्म देद ये तो होगी चक्षुषी स्फुटपल तेजा चा अथा का चक्षे स्पष्ट उपलब होने पर भी जो जानता है वेद एकदम जिग्राणी वो आत्मा है यु अस्मिन देहे ये नेनाप इंद्रेण यं कंचित विषय वेदस आत्मा देहे में जिस किस इंद्र के द्वारा जिस किस वस्तु को रूपर सुगंधादि को ग्रहण करता है वही आत्मा है ज्ञाता है दृष्ट है उक्तमेव अर्थम आकांक्षा द्वारा स्फुति उसे अर्थ अक्षर को स्पष्ट करते प्रश्न करके कथम भाष्य में कथम कथम है अच्छा हाँ यो वेद कथम इद सुगंधि दुर्गंधि जिघ्राणी इत्यादि जिघ्राणी तो वेद इतुक्तम सिपती जो जिग्रानी से कहता है अस्य गंधम असंधानी यो वेद इधं जिग्रानी का अर्थ अभिप्रा करते अस्य गंधम जानियम इसका गंध जानो इन अच्छा चतुर्थ हदय अथ यो वेदईद मनवा स दैवं मनोस्य दव चक्षु स वाय स एतेन दैवन चक्षुषा मन से काम पश्य नमते ये ब्रह्म लोके यो वेद मनवानी इसको मनन के व्यापार से जानू वह आत्मा है मन इसका होता दैव चक्षु मन को चक्षु कहते दैव चक्षु लौकिक चक्षुत चक्षुंद्रिय मनुष्य सब विषय का तो ज्ञान होता है सब आय स एन दैव न चक्षुषा मनसा दैवचुआ मन उसके द्वारा ऐतान कामान पश्यन ब्रह्मलोक में स्थित तो काम्य भोग्य वस्तु को मन के द्वारा ही, ही ग्रहण करता दिखता हुआ रमण करता है ये एक ब्रह्मलोके जो ब्रह्म लोक में सब काम्य वस्तु हे ठीक है मैं इंद्र घनादि भी संस्पृष्ट तद्वारे न अभिनष्पन्नमित मन के द्वारा जानता है इंद्र से असंबद्ध होकर के भाष्य में दिया अथ यो वेद इत मनवा मनन करूँ मनन व्यापारम इंदिरा संस्पृष्ट मनवानीति मनन व्यापार क्या है इंद्र से असंबद्ध होकर के मैं मनन करूँ इति जो जानता है स आत्मा मननाय मन वो आत्मा है मनन करने के लिए मन होता है टीका में कवल मनो इति एत मनवानी संपादया नि मनोमात्र मनोमात्रजनित ज्ञान होता है मन से इंद्र के बिना यो वेदित प्रत्यर्थभूत कर्तृत्व वेद ज्ञाने ज्ञानी प्रत्यय जानता है जो कर्तरी कर्तृत्व सापेक्ष मिथ्या और सापेक्ष होता है अन्य के अश करके कर्तृत्व तो मिथ्या है प्रकृत्यूपी धा ज्ञान है संविधमात्र अनपेक्षत सत्यं प्रकृत्यर्थ है, है, है ज्ञानमात्र वो किस कि अपेक्षा नहीं क्यकर्तृत्वादी अकना सापेक्षे मिथ्या है आत्मस्वूपसत्यो वेद स आत्मा सर्व यो वेद स आत्मा जान्य बालात्में प्रयोगकस वेदनम से स्वीतीव्य है आत्मा स्वरूप वेदन ज्ञान उसके लिए अन्य सब साधन करने है आत्मा संवेदन स्वभाव चेत तत्संसर्गाद तो विशेष सिद्धि संभवात् चक्षुरादिवैर्थ्यम से आद चक्षुरा आत्मा यदि संवेदन ज्ञान स्वरूप तो उसके संबंध से ही सबका विशेष सिद्ध हो जाएगा फिर चक्षुरादि इंद्रिय की व्यर्थ क्या आवश्यकता क्या है व्यर्थ है ऐसा शंकावन से कहते दर्शन आदिभाष्य में दर्शनादि आगे क्या आएगा यथा यह, यह पुरस्ताद प्रकाश स आदित्य पूर्व दिशा में प्रकाश करता वो आदित्य वो दक्षिणतः या पश्चात ये उत्तरतःर्ध प्रकाश है तिश आदित्य बाय डाएन ऊपर नीचे जो प्रकाश करने वाला सूर्य है कहन से आदित्य प्रकाश स्वरूप है स्वयं प्रकाश स्वरूप आदित्य हुआ इसी प्रकार यो वेद जिग्राणी यो वेद स्तनवाणि यो वेद पश्हानी सब इंद्र के द्वारा जो जानता है वो आत्मा कहन से आत्मा वेदन स्वरूप ज्ञान स्वरूप दर्शनादि क्रिया निवृत्ति अर्थानी जो चक्षुरादिकरण हानि दर्शनादि क्रिया संपादन करने के लिए इंद्रिय है वो ज्ञान छिद्रूप आत्मा है उसके लिए दर्शनादि चक्षुरादि इंद्रिय की आवश्यकता नहीं ज्ञान छिद्रूप अधिक है किंतु क्रिया है वृत्ति मनोवृत्ति कहेंगे क्रिया संपादन करने के लिए इंद्रिय है ओ आप्या ममांगानी